जो सवाल है हमारा वो हमारे पास आया हुआ है सुवर्णा रसल जी का और ये हैं थाने से सुवर्णा जी का कहना है कि आ, उनका जो आ, सब चीज़ों की समीक्षा चल रही है उनके मन में चीज़ों को लेकर उसके बीच में उनको एमसीबी के बारे में सुनने में आया और सुनने में भी इस प्रकार का आया कि भाई लाइफ चेंजिंग प्लेस है और हेवन ऑन अर्थ है पीसफुल है ऐसे उनको रिव्यूज़ मिले हैं लोगों से भी और उन्होंने जहाँ जितनी जानकारी निकालने की कोशिश करी उससे तो बहुत क्यूरियस हो गई हैं वो इसको जानने के लिए इसलिए वो चाहती हैं कि उनके 9 साल के बेटे को इसलिए इसमें प्रेम का जो संबंध है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है कि भाई उनका एक नौ साल का बेटा है उसको कम से कम सात दिन के लिए यहाँ लेकर आएँ और उनको मालूम भी पड़ा है कि कुछ हो रहा है 11 से 17 में पर उनको क्लेरिटी नहीं हुई तो मैं वही चाह रहा था कि आपके डायरेक्टली काफ़ी लोगों तक तो मालूम पड़ जाएगा 11 से सत्रह में क्या हो रहा है और उसके बाद उनका आगे का आखिरी सवाल ये है कि इसके बारे में हो सकता है आपके कुछ चार्जेस जो होंगे फूड और इस्टे के तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बजाय इसके कि मैं वो फूड चार्जेस को कैश में पे करने के अगर मैं मेरी स्किल्स ऑफर करूँ कि मैं किचन में गार्डन में कंप्यूटर असिस्टेंट के तौर पे योगा इंस्ट्रक्टर में जो कि हूँ मैं एक मेडिटेटर हूँ मैं कॉपरेटिव गेम्स में अच्छी हूँ और उन्होंने अपने कम से कम पंद्रह स्किल्स मैंशन करे हैं कि अलग अलग प्रकार से मैं अगर, अगर मेरे स्किल्स ऑफर करना चाहूँ तो क्या इस प्रकार से मैं यहाँ रुक सकती हूँ सात दिन या उससे ज़्यादा ताकि मेरा मेन एम है कि मेरे बेटा जो है मैं अपने हसबैंड के साथ अब नहीं रह रहे हैं तो बच्चे को ये जो फील जो देना चाहते हैं कि नेगेटिविटी उसकी, उसकी उस पर कोई आए नहीं और वो लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देख पाए ये उनका ऑब्जेक्टिव है इसको लेकर हाँ कल हम्म और मैंने जैसे उनसे मेल भी किया कि वही बच्चे यहाँ पर पैसे के लिए ये पैसे के लिए कुछ तो काम हो रहा है तो हम लोग संदेह है बिना पैसे दिए और तमाम लोग हमारे साथ संदेह रहे बिना पैसे दिए और हमारे में एक बार ये प्रेरणा भी इसमें हो जाएगी पूरा कार्यक्रम क्या है कैसे ये आगे बढ़ सकता है किसी के विचार के साथ आप जुड़ पाए तो बहुत ही अच्छा ना हमारे <से> हैं हैं है ना वो इस प्रकार भी भी जो थे हमारे बात को सुनना चाहते हैं यदि <से> जो भी वहाँ पर रहने के लिए कोई खर्च नहीं होता है मानेगा तो अगर मैं भी करता समझने आपका समझना और आपका जीना बड़ा है छोटा मोटा है क्योंकि तो फंडामेंटली किसी भी दो मानव का या दो परिवार का जो मान परिवार समूहों का एक काम करना है या पूरे तो देश में एकता की बात करेंगे या पूरे धरती की बात करेंगे तो केवल और केवल विचार में समान होने से है और विचार में समान होने का मतलब इतना ही बनाए जो जैसी है गलती जैसी है मैं ऐसा समझता हूँ आप ही ऐसा समझते हो विचार बोलते हो जाते हैं तो आप भी में पर में में पर और अभी थाने का अध्ययन हो रहा है की सुबह हो रही है तो इसी प्रकार से इतना क्योंकि हम समझ पाए की जाकर मानव क्या है मानव जिंदगी क्या है करता है तो हमारे mm. तो में में विचार कितना होती है उसके बाद काम करने का देखिए क्या मजा आता है mm -hmm. तो आपका सबको स्वागत में आप आइए ग्यारह सत्रह नई एक लैपटॉप है ग्यारह सत्रह मई पाकिस्तान थोड़ा सा कम करके थोड़ा कम हो जाए ग्यारह सत्रह मई में यहाँ से मुझे लगता है वो ज़्यादा सकते हैं और है और गुँ, ये हैं और इस प्रकार से जितने तमाम है आप उसको पूछ सकते हैं Mm. कोई जगह से वाले हैं किसान दे भी तो आप इतने सारी मानसिकताओं के बीच में कुछ सकते हैं घर तक आप बढ़िया से सकते हैं क्या है आपके तो चलते आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना uh. वापसी